वेदांत दर्शन अध्याय चार चौथा पाद सूत्र एक तीसरे पाद में अर्चि आदि मार्ग द्वारा परब्रह्म और कार्यब्रह्म के लोक में जाने वालों की गति के विषय में निर्णय किया गया अब उपासकों के संकल्पानुसार ब्रह्म लोक में पहुँचने के बाद जो उनकी स्थिति का भेद होता है उसका निर्णय करने के लिए चौथा पाद आरम्भ किया जाता है उसमें पहले उन साधकों के विषय में निर्णय करते हैं जिनका उद्देश्य परब्रह्म की प्राप्ति है और जो उस परब्रह्म को अप्राकृत दिव्य परम धाम में जाते हैं सूत्र एक संपद्याविर्भाव स्वेन शब्दात संपद्य परम धाम को प्राप्त होकर इस जीव का स्वेन अपने वास्तविक स्वरूप से आविर्भाव प्राकट्य होता है शब्दात क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कहा गया है व्याख्या जो यह उपासक इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्ञान स्वरूप परम धाम को प्राप्त होता है वह वहां अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है यह आत्मा है ऐसा आचार्य ने कहा यह उसको प्राप्त होने वाला अमृत है अभय है और यही ब्रह्म है निसंदेह उस इस प्राप्तव्य पर का नाम सत्य है इस श्रुति से यही सिद्ध होता है कि परम धाम को प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है अर्थात प्राकृत सूक्ष्म शरीर से रहित श्रुति में बताए हुए पुण्य पाप शून्य जरा मृत्यु आदि विकारों से रहित सत्यकाम सत्य संकल्प शुद्ध एवं अजर अमर रूप से युक्त हो जाता है इस प्रकरण में जो संकल्प से ही पितर आदि की उपस्थिति होने का वर्णन है वह ब्रह्म विद्या के महात्मा का सूचक है उसका भाव यह है कि जीवन काल में ही हृदयाकाश के भीतर संकल्प से प्रतिलोक आदि के सुख का अनुभव होता है न कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद क्योंकि उस प्रकरण के वर्णन में यह बात स्पष्ट वहां जीवन काल में ही उनका संकल्प से उपस्थित होना कहा है इसके बाद उसके लिए प्रतिदिन यहाँ हृदय में ही परमानंद की प्राप्ति होने की बात कही है तदनंतर शरीर छोड़कर परम धाम में जाने की बात बताई गई है और उसका नाम सत्य अर्थात सत्यलोक कहा है उसके पूर्व जो यह कहा है कि जो यहाँ इस आत्मा को तथा तो इस सत्य कामों को जानकर परलोक में जाते हैं उनका सब लोकों में इच्छा अनुसार गमन होता है यह वर्णन आत्मज्ञान की महिमा दिखाने के लिए है किंतु दूसरे खंड का वर्णन तो स्पष्ट ही जीवन काल का है उक्त प्रकरण दहर विद्या का है और दहर यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर का वाचक है यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है इसलिए यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्य गर्भ की या जीवात्मा के अपने स्वरूप की उपासना का है संबंध उस परम धाम में जो वह उपासक अपने वास्तविक रूप से संपन्न होता है उसमें पहले की अपेक्षा क्या विशेषता होती है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र दो मुक्त प्रतिज्ञात् प्रतिज्ञानाथ प्रतिज्ञा की जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि मुक्त वह स्वरूप सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है व्याख्यान श्रुति में जगह जगह यह प्रतिज्ञा की गई है कि उस परब्रम्ह परमात्मा के लोक को प्राप्त होने के बाद यह साधक सदा के लिए सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है इसी से यह सिद्ध होता है कि अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न होने पर उपासक सब प्रकार के बंधनों से रहित सर्वथा शुद्ध दिव्य विभू और विज्ञानमय होता है उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं रहता पूर्व काल में अनादि सिद्ध कर्म संस्कारों के कारण जो इसका स्वरूप कर्मानुसार प्राप्त शरीर के अनुरूप हो रहा था परम धाम में जाने के बाद वैसा नहीं रहता यह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है संबंध यह कैसे निश्चय होता है कि उस समय उपासक सब बंधनों से मुक्त हो जाता है इस पर कहते हैं सूत्र तीन आत्मा प्रकरणात् प्रकरणात् प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि वह आत्मा शुद्ध आत्मा ही हो जाता है व्याख्या उस प्रकरण में जो वर्णन है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि वह ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाला स्वरूप आत्मा है अतः उस प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि उस समय वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के समान परम दिव्य शुद्ध स्वरूप से युक्त हो जाता है संबंध अब यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक में जाकर उस उपासक की परमात्मा से पृथक स्थिति रहती है या वह उन्हीं में मिल जाता है इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं पहले क्रमशः तीन प्रकार के मत प्रस्तुत करते हैं सूत्रचार अभिभागेन दृष्टत्वाद अविभागेन उस मुक्तात्मा की स्थिति उस परब्रह्म में अविभक्त रूप से होती है दुष्टत्वाद क्योंकि यही बात श्रुति में देखी गई है व्याख्या श्रुति में कहा गया है कि यथोदकम शुद्धे शुद्ध मासिकतम तादृगेव भवती एवं मुनिर्जानत आत्मा भवती गौतम हे गौतम जिस प्रकार शुद्ध जल में गिरा हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार परमात्मा को जानने वाले मुनि का आत्मा हो जाता है जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूपों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है वैसे ही परमात्मा को जानने वाला विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है श्रुति के इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि मुक्त आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा में अविभक्त रूप से ही स्थित होता है संबंध इस विषय में जैमिनी का मत बतलाते हैं सूत्र पाँच ब्राह्मेण जैमिनी रूपन्यासादिभ्य आचार्य जैमिनी कहते हैं कि ब्राह्मणे ब्राह्मेण ब्रह्म के सजित रूप से स्थित होता है उपन्यासादिभ्य क्योंकि श्रुति में जो उसके स्वरूप का निरूपण किया गया है उसे देखने से और स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है व्याख्या आचार्य जैमिनी का कहना है कि श्रुति में वह निर्मल होकर परम समता को प्राप्त हो जाता है ऐसा वर्णन मिलता है तथा उक्त प्रकरण में भी उसका दिव्य स्वरूप से सम्पन्न होना कहा गया है एवं गीता में भी भगवान ने कहा है कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे दिव्य गुणों की समता को प्राप्त हुए महापुरुष श्रिष्ट काल में उत्पन्न और प्रणय काल में व्यथित नहीं होते इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वह उपासक उस परमात्मा के सदृश दिव्य स्वरूप से संपन्न होता है संबंध इसी विषय में आचार्य औडुलोमिका मत उपस्थित करते हैं चिति तदात्मकोमी ही सूचित मात्रे न केवल चेतन मात्र स्वरूप से स्थित रहता है तदात्मक क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही है इति ऐसा औडुलोमी ही आचार्य औडुलोमी कहते हैं व्याख्या परमधाम में गया हुआ मुक्तात्मा अपने वास्तविक चैतन्य मात्र स्वरूप से स्थित रहता है क्योंकि श्रुति में उसका वैसा ही स्वरूप बताया गया है विदारण में कहा है कि स तथा सैंधव घनो अनंतरो बाह्यः कृष्णो रसघन एवं वाह अरेयम आत्मान्तरो बाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव जिस प्रकार नमक का ढला बाहर भीतर से रहित सब का सब रस घन है वैसे ही आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सब का सब प्रज्ञान घन ही है इसलिए उसका अपने स्वरूप से संपन्न होना चैतन्य घन रूप में ही स्थित होना है संबंध अब आचार्य बादरायण इस विषय में अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं सूत्र सात एवं अपी उपन्यासात भावाद विरोधम बाधरायण एवं इस प्रकार से अर्थात ऑडुलोमी और, और जैमिनी के कथनानुसार अपि भी उपन्यासात् श्रुति में उस मुक्तात्मा के स्वरूप का निरूपण होने से तथा पूर्व भावाद पहले चौथे सूत्र में कहे हुए भाव से भी अविरोधम सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है वाधरायण आह यह बाधरायण कहते हैं व्याख्या आचार्य जैमनी के कथनानुसार मुक्तात्मा का स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के सदृश दिव्य गुणों से संपन्न होता है यह बात श्रुतियों और स्मृतियों में कही गई है तथा आचार्य ऑडुलोमी के कथनानुसार चेतन मात्र स्वरूप से स्थित होने का वर्णन भी आया पाया जाता है इसी प्रकार पहले सूत्र में जैसा बताया गया है उसके अनुसार परमेश्वर में अभिन्न रूप से स्थित होने के का वर्णन भी मिलता है इसलिए यही मानना ठीक है कि उस मुक्तात्मा के भावानुसार उसकी तीनों ही प्रकार से स्थिति हो सकती है इसमें कोई विरोध नहीं है संबंध यहाँ तक परम धाम में जाने वाले उपासकों के विषय में निर्णय किया गया अब जो उपासक प्रजापति ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं उनके विषय में निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है यह प्रश्न होता है कि उन उपासकों को ब्रह्मलोक के भोगों की प्राप्ति किस प्रकार होती है इस पर कहते हैं सूत्र 8, संकल्पादेव तू तत्थत है तो उन भोगों की प्राप्ति तो संकल्पाथ संकल्प से एव ही होता है तत्थते क्योंकि श्रुति में यही बात कही गई है व्याख्या यह आत्मा मन रूप दिव्य नेत्रों से ब्रह्म लोक को समस्त भोगों को देखता हुआ रमण करता है यह बात श्रुति में कही गई है इससे यह सिद्ध होता है कि मन के द्वारा केवल संकल्प से ही उपासक को उस लोक के दिव्य भोगों का अनुभव होता है संबंध युक्ति से भी इसी बात को दृढ़ करते हैं सूत्र नौ अतएव चानन्याधिपति ही अतएव इसीलिए च तो अन्यधिपति ही मुक्तात्मा को ब्रह्मा के सिवा अन्य स्वामी से रहित बताया गया है व्याख्या वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है मन के स्वामी हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जाता है अतः वह स्वयं बुद्धि मन वाणी नेत्र और श्रोत्र सबका स्वामी हो जाता है भाव यह है कि एक ब्रह्मा जी के सिवा अन्य किसी का भी उस पर आधिपत्य नहीं रहता इसलिए पूर्व सूत्र में कहा गया है कि वह मन के द्वारा संकल्प मात्र से ही सब दिव्य भोगों को प्राप्त कर लेता है संबंध उसे संकल्प मात्र से जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं उनके उपभोग के लिए वह शरीर भी धारण करता है या नहीं इस पर आचार्य बादरी का मत उपस्थित करते हैं सूत्र दस अभावम बादरी राहम अभावम उसके शरीर नहीं होता ऐसा बाद आचार्य बादरी, आचार बादरी मानते हैं क्योंकि एवं इसी प्रकार आह श्रुति है व्याख्या आचार्य का का कहना कहना है, है है, है। कि उस लोक में शरीर का अभाव है। शरीर अभाव अतः बिना के केवल मन से ही उन भोगों को भोगता है। क्योंकि श्रुति में इस प्रकार कहा है सब आते नक्षुषा मनसितान कामान पश्यन रमते या एते ब्रह्मलोके निश्चय ही वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र मन के द्वारा जो ये ब्रह्मलोक के भोग हैं इनको देखता हुआ रमण करता है इसके सिवा उसका अपने दिव्य रूप से संपन्न होना भी कहा है दिव्य रूप स्थूल देह के बंधन से रहित होता है इसलिए कार्य ब्रह्म के लोक में गए हुए मुक्त आत्मा के स्थूल शरीर का अभाव मानना ही उचित है संबंध इस विषय में आचार्य जैमनी का मत बतलाते हैं सूत्र ग्यारह भावम जैमिनी मननांत, जैमिनी आचार्य जैमिनी भावम मुक्तात्मा के शरीर का अस्तित्व मानते हैं विकल्पाम क्योंकि कई प्रकार से स्थित होने का श्रुति में वर्णन आता है व्याख्या आचार्य जैमिनी का कहना है कि मुक्तात्मा एक प्रकार से होता है तीन प्रकार से होता है पांच प्रकार से होता है सात प्रकार से नौ प्रकार से तथा ग्यारह प्रकार से होता है ऐसा कहा गया है इस तरह श्रुति में उसका नाना भावों से युक्त होना कहा है इससे यही सिद्ध होता है कि उसके स्कूल शरीर का भाव है अर्थात वह शरीर से युक्त होता है अन्यथा इस प्रकार श्रुति का कहना संगत नहीं हो सकता संबंध अब इस विषय में आचार्य बाधरायण अपना मत प्रकट करते हैं सूत्र बारह द्वादशाहवधुभय विधम वादरायोत वादरायण वेद व्यास कहते हैं कि अतः पूर्वोक्त दोनों मतों से द्वादशाह की भांति उभय दोनों प्रकार स्थिति उचित है व्याख्या वेद व्यास जी कहते हैं कि दोनों आचार्यों का कथन प्रमाणयुक्त है अतः उपासक के संकल्पानुसार शरीर का रहना और न रहना दोनों ही संभव है जैसे द्वादशाह यज्ञ श्रुति में कही अनेक कर्तिक होने पर सत्र और नियत कर्तिक होने पर अहीन माना गया है उसी तरह यहाँ भी श्रुति में दोनों प्रकार का कथन होने से मुक्तात्मा का स्थूल शरीर से युक्त होकर दिव्य भोगों का भोगना और बिना शरीर के केवल मन से ही उनका उपभोग करना भी संभव है उसकी यह दोनों प्रकार की स्थिति उचित है इसमें कोई विरोध नहीं है संबंध बिना शरीर के केवल मन से उपभोग कैसे होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र तेरा तन्वाभावे संध्यावुपपत्य है तन्वभावे शरीर के अभाव में संध्यवध स्वप्न की भांति भोगों का उपभोग होता है उपपत्ते क्योंकि यही मानना युक्ति संगत है व्याख्या जैसे स्वप्ने विशुल शरीर के बिना मन से ही समस्त भोगों का उपभोग होता देखा जाता है वैसे ही ब्रह्मलोक में भी बिना शरीर के समस्त दिव्य भोगों का उपभोग होना संभव है इसलिए बादरीकी का यह मान्यता सर्वथा उचित ही है